श्र शराचार्य शंवाद सूत्र भाष्य कतौ वंदे भगवत ईश्वर मूर्ति वेद विभागि व्योमेहाय शांति शांति शांति तलवकार तलकार के न उपनिषद इसमें हम लोग देख रहे थे संग्राम में देवताओं का विजय होने के बाद वो लोग सोचने लगे हम लोगों का ही ये विजय ये जो महिमा प्राप्त हुआ ये हम लोगों का ही है हम ही इसका करता है तो भोगता भी है इस प्रकार की उनका स्थिति जब था तब कुछ दूर में आकाश में एक महान तेजपुंज यक्ष पूज्य पदार्थ ऐसे उनको दिखा उनको पता नहीं चला वो पदार्थ क्या है आगे द्वितीय मंत्र हो गया था कि तृतीय मंत्र में अग्निम अच्छा कल एक आया था विस्मापय स्मिंग उसे सूत्र लगेगा नित्य स्मयते उसे आतो हो जाएगा जब परमे हो, हो जाएगा नीच होने से स्म को आतो हो जाएगा आधे वगैरह के स्मय हो जाएगा तो आगे आतो होगा नहीं तो एच वाय हो जाना चाहिए था आ तो होने से स्म हो करके कर के हाँ वृद्धि ही हो जाएगा तो होने से आगे स्मय को आदेश मतलब ऐ को आदेश हो जाएगा आदेश होने से फिर आगे पुक हो जाएगा अच्छा अभी तृतीय मंत्र है ते अग्नि अव्रुवाय जात वेद एतदीजानी किमेत यक्ष तथेति ते ते देवा अग्निम अब्रुवन अग्नि को कहे जातवेद है जातवेद अग्नि का नाम जातवेद जातम जातम इति जातवेद सभी पदार्थों को वो जानता है एतद, एतद यह दृष्टम अस्माक इंद्रिय गोचरे जो ये सामने में दिखता है महत यक्ष वो कौन है कि एत यक्ष मैं ये पदार्थ क्या है वो कौन है आप जाकर के उसको जानिए अग्नि कहते हैं तथा इति तथा ठीक है आप लोग जैसे बोले हम ऐसे मैं ऐसे करूंगा भाष्य में ते तद अजान देवा ते ते देवा तद अजानंतः उसको नहीं जानते हुए तद द्वितीय वचन उस यक्ष को नहीं जानते हुए सांतर सांतर भयात शांत सांतर देवा सांतर भया में कैसे समास लेंगे देवाह को कहेगा अंतर भय में पहले समाज करना पड़ेगा आगे स, सह के साथ लेंगे शांतर भया हो जाएंगे देवा तो अंतर्भय के साथ शांतर्भया हो जाएंगे तभी अंतर भय में ये कर्मधार ही होगा अंतर उनका भय है वो जो भय भय के साथ तभी अंतर भये न सह इति शांतर्भया तो बौरी हो जाएगा अग्निम तद्जिज्ञास अग्निग्रगातकम अब्रवन उतव हे जातवेद जातवेदस्मदोचरस्थ यक्ष विजानी विशेष तो बुद्ध्यस्व नेजस्वी यक्षमिति शांतर भयात अंदर में उनका भय है क्योंकि हम लोग तो असुरों को जीत लिए हैं किंतु तो अभी एक नूतन पदार्थ दिखता है ये क्या पता नहीं है तो वो उस तिज्ञास को जानने का इच्छा वाले ये देवा अग्निम अग्निम अग्रगामीणम अग्रगामिन अर्थात तो आगे जाने वाला निरुक्त तो में ऐसा कहा गया है अग्नि का नाम क्यूँ ऐसा अग्नि हुआ कहते अग्रगामी जात अर्थात जो सब जन्म होते है सबको अग्नि जानता है सर्वज्ञ कल्पम जात वेद अर्थात जातम जातम इति जातवेद सभी को जानता है तो सर्वज्ञ होना चाहिए तो सर्वज्ञ कल्पम कह दिए अर्थात थोड़ा ईसद अर्थ में ईसद असम्तर थोड़ा कम असम तो क्यों कह दिए छह नंबर टिप्पणी में जातम् जनिमत सर्वेति जात वेदा अशुन प्रत्यय हो जाता है एति ये आश्रित्य आश्रित सर्वज्ञ कल्पम तो सभी को अगर जितने सब जनिमत है जन्म होने वाले हैं सभी को जानता है तो सर्वज्ञ होना चाहिए ब्रह्मण एवं निरतिशय सावज्ञात कल्प प्रयोग निरतिशय सर्वज्ञ ब्रह्म ब्रह्म में रहेगा इसलिए ये अग्नि को थोड़ा कल्प थोड़ा कम कह दिया अभ्रुवन अभ्रुवन देवा अभ्रुवन अब कहे अब्रुवन का अर्थ कहते है उक्त है जात वेद अग्नि को संबोधन करते है एक तद अस्मद गोचर स्तम एक तद बीजानी मंत्र में है एतद बीजानी एतद अर्थात अस्मद गोचर स्तम हम लोग का जो इंद्रिय बी विशेषतो बुद्धस्व विशेष रूप से, से, से जानिए क्या कौन है ये क्यों इसको कहते, है? कहते हैं, कहते है तुम नेजस्वी नह ये कहाँ का रूप हो जाएगा ष्ठी बहुवचन हम लोगों में निर्धारण यत निर्धारण तो आप हम लोगों में तेजस्वी है तो इसलिए आप ही जाकर के जानिए किम एक यक्ष इति अग्नि ने कहे कि तथा इति तथा अर्थ तथा अस्त अर्थात यथात इच्छन्ति तथा अस्त चार, तो चार चार नंबर अग्नि अग्निअग्रगा तदुक निरुक्ते अग्नि कहीं संशोधन उत्तर शटके अच्छा उत्तर सट के अच्छा देवता कांडे चतुर्थ पादे अच्छा अच्छा ये तो कहां कहा गया वो बात है निरुक्त का उत्तर आ, उत्तर षट में देवता कांड कस्मा जाता ने अच्छा इसमें तो हम लोग का यहां है कस्मा कस्माए होना चाहिए आगे जो है न तो को जो होगा हाँ अक आगे जो है न जो होगा यो है अभी अकस्मत जाता नहीं आगे भाषे में अग्नि ने कह दिए कि तथा तो अस्तु ठीक है आप लोगों का जैसे इच्छा हमें से करेंगे तद यक्षित्रवत अभिअद्रवत द्रुगत अर्थक अर्थात शीघ्र गया प्रतिगमित यक्ष के प्रति अग्नि ने गया प्रतिगमितवान अग्नि अग्नि गया अच्छा। तो अग्नि गया यहाँ तक आगेस्तय किंग दंग यदिद पृथ्विव्या यक्ष ने पूछा अग्नि को कि तस्मिस्तय आप उसमें आप में किंग बेरियम आप में क्या सामर्थ्य है अग्नि गया था पूछने के लिए किंतु यक्ष के सामने पहुंच करके यक्ष के सामने पहुंच और उसका मुंह से और शब्द नहीं निकला तो इसलिए यक्ष ने उसको पहले पूछ लिया पृष्ठ अधिक हो गया अच्छा चतुर्थ मंत्र तद्य तम अभ्यवदत कोशी त्य अहस्मित्यब्रवी जात तद्दीत एक वचन प्रति प्रतिद्रवत शीघ्र गया दुगत्यथक अभ्यद्रवत यक्ष प्रति अग्नि गया अग्निगया उसको कहा का, उसको अर्थात तम तम अग्नि अग्नि को अभ्यवदत्त यक्ष ने कहा कोशी उन्होंने पूछा यक्ष ने अग्नि को पूछा को शी? आप कौन हो इति अग्नि कहते हैं अग्निर अग्निर्वेयी मैं अग्नि हूँ वेई वेयी अर्थात तो प्रसिद्ध अर्थ में यह मैं, मैं अग्नि हूँ अहम अस्मि अग्निर अग्निर्वे अहम अस्मि इति अब्रवीत अब्रवीत कहा अग्नि ने कहा और दूसरा नाम कहता है कि जातवेदा पहले नाम कहता है आगे फिर उसका क्या कहते हैं कुछ जो पदवी इत्यादि होता है वो सब कह देते हैं जातवेदा अग्नि तो पहले नाम कह दिया आगे कहते हैं जातवेदा उसके द्वारा उसका सामर्थ्य और पता चलता है जातवेदा वेई अहम अस्मिति ये भी प्रसिद्ध है अग्नि और जात ये नाम से प्रसिद्ध है ये मंत्र का व्याख्यान आगे पृष्ठा में भाष्य में है तम च गिपृतुम सब समानिकरण है ता अभी तम कौन था? अग्नि अभी तम गतवंतम अर्था अर्थात तम अर्थ का तम शब्द का अर्थ हो जाएगा अग्निम अग्निम ग अग्नि किस लिए गया था पूछने के लिए इसलिए अग्नि हो जाएगा पिपृत उसको पिपरी पूछने के लिए गया था अच्छा यहाँ धातु क्या हो जाएगा प्रच्छिम आगे सन हो गया सन होने से ये प्रच्छ को धातु है संप्रसारण कैसे हो जाएगा हाँ इको, इको जल क्योंकि गंत अंग है प्रच धातुंत अंग है प्रच्छ कहां है भाई छ कार अंतिम में है ना तो नहीं है अभी ये प्रच धातु छांत प्रछ सेट है अनिट है अनिट हो गया अनिट धातु के पर में जो सन आएगा कित हो जाए किस सूत्र से धातु अनिट है और प्रच्छ है हलंत है हलंताच उसे कित हो जाएगा तो कित हो जाने से ग्रहिज्या अच्छा। से संप्रसारण हो हो गया, गया? अग्नि गतवंतम तम पिपृत शिशुम अग्नि अभी अग्नि गया था पूछने के लिए अभी यक्ष पूछ रहा है अग्नि को ऐसा क्यों हो गया कहते हैं तत् समीपे अप्रगल्भत्वात तूषणिम भूतम यक्ष के समीप में जा करके तुष्णी हो गया हो गया चुप हो जाने से अग्निम प्रत्यभासत तद यक्षम प्रत्यभास वो जो यक्ष था अभ्य अभ्या, अच्छा वो जो ब्रैकेट में है ना बद वो पाठ लेना है तम अभ्य बदत मंत्र में है अभ्य बदत अर्थात तो अग्नि को यक्ष ने पूछा बात किया अभ्य बदत ये होना चाहिए मंत्र में भी अभ्य बदत है अग्नि तो अभ्य द्रवत किंतु तो यक्ष अभ्य इसलिए तो ब्रैकेट वाला पार्ट लेना है क्या चाहिए हाँ, द्रव हा द्रव को नहीं लेना है बद को लेना है वो द्रव ब्रैकेट वाले को लेना है ब्रैकेट वाले को को लेना है द्रव को नहीं लेना है द्रव द्रुव धातु हो गया बद बध धातु बात किया तद यक्षम वो यक्ष प्रथमांत है अभ्यद उसने कहा किसको को अग्निम अग्निम प्रति अभा अग्नि को कहा कोशी थी आप कौन हो एवं ब्रह्मणा पृष्ठ ब्रह्म के द्वारा पूछा जाने पर अग्निर अग्निर्भ्रवीत अग्नि ने कहा अग्निर अग्निर वा अगनीर वा अग्निर्वा अग्नि अहम अग्निनामा अग्निनामा यश सो अहम अग्निनामा अहम प्रसिद्ध व्यय का अर्थ प्रसिद्ध जातवेदा च प्रसिद्ध का अनु जातवेदा के साथ क्योंकि व्यय दोनों के साथ है अग्नि के साथ भी व्यय है जातवेदा के साथ भी व्यय है बीच में प्रसिद्ध शब्द है तो अग्नि के साथ जातोवेदा के साथ दोनों के साथ अन्वय होगा उसके लिए एक न्याय कहते हैं दहले दीपक न्याय तो अर्थात दहले दहले अर्थात द्वार का जो चौकाट होता है उसमें अगर दीपक रखते हैं तो अंदर बाहर दोनों को प्रकाशित करता है इसलिए उसको दहेली कहते हैं उसी नाम से जो दहली हो गया ना अभी वो दहली से दहली हो गया वो बीच वाला था तो भारत का वो बीच वाला था प्रसिद्ध जातवेदा च नाम दो नाम से प्रसिद्धतया आत्मा श्लाघयन श्लाघयन प्रशंसन अपने अपना अर्थात तो प्रशंसा करते हुए दो नाम ऐसा क्ति अग्नि उक्तवत ब्रह्म अवोचत इसी प्रकार की उक्तवत द्वितीय है तो उक्तवान कौन है अग्नि उसके प्रति ब्रह्म अवोचत ब्रह्म कह तस्मिन तस्व प्रसिद्ध दहेयम् कियीदहेय यदिद पृथिव्या यक्ष ने पूछा तस्ि वो आप में जो इस प्रकार नाम वाले हो क्या वीर क्या सामर्थ्य है अभी इदम सर्व दहेय ये सबको मैं दहन कर दूंगा अर्थात इदम सर्व कहते हैं कि उसको थोड़ा स्पष्ट कर देता है पृथ्वी ये पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ मैं दहन कर दूंगा ये सामर्थ्य मेरे में है ऐसा कहने पर आगे मंत्र तस्म तृणंग निदा वे तहेती तदुप्रेयाय सर्वजन त सशाक दग तो जो है नई वो उसके ऊपर बिंदी होना है सब धीरे धीरे ये सब बिंदी छूट जाने से और कुछ काल के बाद अक्षर ही बदल जाएगा और पता नहीं चलेगा ये क्या है तस्मी उस आप में क्या सामर्थ्य है कह दिया कि पृथ्वी में जो कुछ है सब जला सकता हूं कहने पर के आगे जहाँ भी वह चिन्ह है वो वास्तविक अनुस्वार पर में अगर परसवर्ण नहीं हो पाता है तो वेद में इस प्रकार के और का वहां होता है गणाना त्वंग करेंगे इस प्रकार करेंगे वहां तो पर में ग है तस्म तस्म अर्थात अग्न ये तृणम निदध यक्ष ने अग्नि के लिए उसके सामने एक तृण रख दिया तीन का रख दिया और रख करके कहा ए तद दह इति हमारे सामने अभी ये तीन का को दहन करो तद उप प्रेय सर्वजवेन तद तत्ण उस तृण के प्रति उपप्रेय प्रेय ईयाय गतवन गया प्र अर्थात प्रकर्षेण समीप तीर्ण के समीप में अग्नि अपने पूरा सामर्थ्य के साथ गया प्रेय कहा गया इसको स्पष्ट करते हैं। सर्व जवे नजूत गति अर्थ का धातु है शीघ्र गति अर्थात अग्नि शीघ्र उस तीर्ण के पास गया अपने पूरा पूरा सामर्थ्य के साथ तसा तो कर दबधुम वो को उन्होंने जला नहीं पाया स तत एव नि अग्नि तत एव तत यक्ष उस यक्ष से फिर अग्नि प्रत्यावर्तन कर गया निबृत निवृत हो गया आकर के देवताओं को कहा नदक विज्ञात यदत यक्षम यक्ष वोह यद वह, वह यक्ष क्या है ऐसे हम नहीं जान पाया न एतद विज्ञातु असकम् असकम् असकम लौंग का रूप है हमने नहीं जान पाया इसको ये लौंग का रूप नहीं है ये लुंग का रूप है लुंग। असकम शकली सकली लिदित है लिदित होने से सिंच को छी को लिदित है परसमी पद अंग हो जाएगा तो लुंग का रूप हो जाएगा असकम् इसको हमने जान नहीं पाया यक्षम यक्ष क्या है ऐसा हमने जान नहीं पाया अच्छा भाष्य में तस्मिन्स एवं इति एवं उतवंतम ब्रह्म अवोचत इस प्रकार की अग्नि ने अपना नाम ख्यापन करने के बाद ब्रह्म ने कहा तस्मिन्स तस्मिन अर्थात एवं प्रसिद्ध गुण नामवती आपका गुण भी है और आपका नाम है अग्नि अग्नि आप तो नाम कह दे और जात कह करके आप अपना गुण का भी ख्यापन कर दिए इस प्रकार की प्रसिद्ध गुण और नाम वाले आप में तो किम सामर्थ्यम क्या सामर्थ्य है स्व अव्रभित उसने कहा स्व अव्रभित सह कह अग्नि अभी अग्नि ने कहा ब्रह्म उसको पूछा ना इदम जगत सर्वम दहेयम भस्मी कुरियम ये सारे जगत को मैं भस्म कर दूंगा यदि स्थावर आदि पृथ्व्याम खाली वृक्ष अथवा कोई जीवंत तो नहीं है कहते हैं स्थावरादि आदि पर्वत इत्यादि को भी सब भस्म कर सकता हूँ इस प्रकार अग्नि ने कहा पृथ्व्याम इति उपलक्षणार्थम पृथ्वी में जो है अग्नि इतना कहा यह भी उपलक्षण है क्यों यथ तो अंतरिक्ष स्तम अपनी दह्यत एवं अग्नि अंतरिक्ष पदार्थ भी अग्नि के द्वारा दहन हो जाते है तस्मा एवं अभिमानवते ब्रह्म तृण निदध पुरो स्थावद्रह्म एक ममाग्रतो दह न चेद समर्थो सर्वत्र इति उपप्रेयाय नग्धुसमर्थों मुंधृत्वाभिमान उक्तृणप्रेय तृणसमीप गर्वन सर्वोत्साहन वेगन न शाक न दग्धुम स दग्धुम जातभेदुम अशक्तृि हत प्रतिस्त एक्षा दूषणी देवान्तवृत्ते तक प्रतिगतवा तस्मा एवं अभिमानवते तस्मा ये क्या रूप है? तस्मेग। तस्मेग। एवं अभिमानवते तस्म एवं अभिमानवते ये किसको कह रहा है किसका परामर्श अग्न अग्नि के लिए ब्रह्म रख दिया निदधो रख दिया स्थापितवत् ब्रह्मा स्थापित्रह्म अग्नि का सम्मुख में सम्मुख में रख दिया स्थापितवत् रख करके दियाख करकेण मत मम अग्रतौद मेरे सामने में ये केवल इतने तीर्ण को ही दहन कर दीजिए न चेत अश्य दग्धुंग समर्थो अगर इस तीर्ण का दहन करने में आप समर्थ नहीं होंगे तो मुंस दग्धृत्म मैं सब कुछ दहन कर सकता हूँ पृथ्वी में ये अभिमान छोड़ दीजिए अभिमानं सर्वत्र इस तीर्ण को ही तो दहन नहीं कर पाएंगे पृथ्वी में सब कुछ दहन कर दूंगा इस प्रकार के अभिमान छोड़ दीजिए सर्वत्र उक्त ऐसे कहा गया इति उक्तः अग्नि इस प्रकार के ब्रह्मणे अग्नि को कहा उक्तः जो अग्नि तत्म उपकेय तत्ण तृण प्रतिप्रे अर्थ तृणसमीप गृणसमीपगया सर्ववेन मंत्र में सर्वजन अर्थात सर्वत्साह वेगन जव का वेग सर्व तो उत्साह कृतना पूरा उत्साह के साथ जब उत्साह अधिक है तो वेग अधिक रहेगा वेगे न ग्व जा करके न नशाक इसका अर्थ कहते हैं है नशत लंग का रूप हो गया जान नहीं सका न अशक दग्धुम दहन नहीं कर सका स जातवेदा तृणम दग्धुम असत्व तो ब्रीडितो हत ओह जात अग्नि त्रिनम दग्धुम अशक्त तृण का दहन नहीं कर पाया नहीं करने से भृढ़ दृढ़ लज्जाया तो लजित तो तो हो गया पूरा पृथ्वी को जलाने का सामर्थ्य वाला अभी तृण को भी जला नहीं पाया हत प्रतिज्ञा तो हता प्रतिज्ञा यश अग्नि है स अग्नि हत प्रतिज्ञा उसका प्रतिज्ञा हानि हो गई ततएव मंत्र निबवृते नि तत अर्थ यक्षाव तूषणी अर्थात करके देवान प्रति निबव्रीते देवताओं के प्रति प्रतिब्रीते निवृत् अर्थात यक्ष से गया देवताओं के प्रति पुनः देवताओं के पास आ गया आगे आकर्क नैत्यक्ष अहमत यदत अशकम का शक्तवा अशकम का अशकम अर्थात न शक्त अहम् विज्ञा जानने के लिए मैं समर्थ नहीं हुआ विशेषो यद यक्ष क्ष ऐसा तो सामान्य रूप से दिख रहा है किंतु ये विशेष क्या है ऐसा हमने जान नहीं पाया अग्नि आकर के कह दिया अच्छा आगे अग्नि का पराजय होने के बाद आगे वो वायु को भेज रहे हैं आगे मंत्र है अथ वायुम अवरुवन वायवे तद बीजानी हि किमे तद यक्ष तथेती अथ अथ अर्थात अनंतरम अनंतरम अर्थात अग्नि का पराजय के अनंतर वायु अब्रुवन वायु को कहे अब्रुवन का कर्ता हो जाएंगे देवाह देवा, अब्रुवन तो कहे वायो हे वायो तो वो कार किस सूत्र से आएगा हे वायो ऐसा कहते हैं वो लोग गुणु संबुद्धि में हे वायु एतद् जानी एतक्षम ये यक्ष को जानिए कि एत यक्षमिति ये यक्ष क्या है आप जानिए वायु भी उसी प्रकार अग्नि अग्निजैसा का तथे मैं जाता हूँ आगे मंत्र तद अभ्य द्रवद तम अभ्य बद कौशी वायुर्वाहस्मृत्य ब्रवीण तद अभ्यद्रवत तद् द्वितीय वचन अर्थात तद् यक्षम यक्ष के प्रति अभ्यद्रवत अर्थात शीघ्र गया तम अभ्यवदत्त उस वायु को बात किया अर्थात यक्ष तम तम अर्थात यहाँ वायु अभ्यवदत्त यक्ष ने पूछा कोशीति आप कौन है वायु कहते हैं वायुर् वायुर्व्ययी अहम अस्मी वै वै प्रसिद्ध अर्थ में अहम अस्मी अब्रवीन अवरवीन अब वायु अब्रबीत मातर वायु मातरीश्वातरी अंतरिक्षे गच्छति मातर इति गि मतरीश्वा अंतरिक्ष में सर्वदा चलने वाला अहम इति यहाँ भी व्यय दो प्रसिद्ध नाम एक वायु और एक आगे फिर यक्ष अभी पूछते हैं तस् किम वीरियमीदम सर्व आदधीय यदिद पृथिव्या यहाँ भी तस्मिंस वो जो चिन्ह है विशेष चिन्ह उसके ऊपर से बिंदी छुट गया आगे इदम के ऊपर भी बिंदी छुट गया तस्मिंग स्तोई वो हो आप में किम आपके में क्या सामर्थ्य है इति अप्रहण कर ले सकता हूँ ग्रहण कर ले सकता हूँ अर्थात तो चलने का समय में सबको अपने साथ ये पकड़ करके ये ले जा सकता हूँ जैसे रामायण देखने का समय देखते थे ना ये कुंभकर्ण जब आया युद्ध करने के लिए सब बानरों को पकड़ करके अपना इधर इधर सब लगा करके फिर चलने लगा खाली छोटा छोटा बानर नहीं सुग्रीव व्यादि को भी सब में पकड़ लिया इसी प्रकार की यहाँ ये वायु कहता है मैं सबको ग्रहण कर लूंगा अर्थात अपने साथ, साथ सब ले लूंगा सर्वम आदीय सभी को मैं ग्रहण कर लूंगा यदिदम पृथिव्यामिति ये पृथ्वी में जो कुछ है टीका में अथ वायु मंत्र में आया अथ वायु का अर्थ अनंतर अनंतरम, अनंतरम अर्थात तो अग्नि का पराजय के अनंतरम वायु वायु बायू को अब्रुवन कहे हे वायु तो संबोधन करके ए तद बीजानी ही इत्यादि समानार्थम पूर्वेण जैसे अग्नि को कहे थे यहाँ भी ऐसे समान है अभी वायु शब्द है वायु तो इसमें धातु हो जाएगा वा वतिक गंधन इसलिए कहते हैं वानात गमनात गंधनात वायु वानात वो तो वा धातु उसका अर्थ कहते हैं गमनात अथवा तो गंधनात गति और गंधन दो अर्थ में है वायु तो धातु है वा वा से आगे वायु ये कैसे आ जाएगा वो कहाँ से आ गया आ तो एक चिन्ह कृत हाँ किन्तु चीन इति प्रत्यय पर में कौन है वे वही नहीं उनादी में, में क्री पा जी पाधि साध्य सुभ्य, उन, तो वा है तो उन प्रत्यय हो जाने से वायु बन गया वायु हो आगे मातरी अंतरिक्षे पुराना पुस्तक में मातरी अंतरिक्षे दो बार हो गया नए में तो ठीक होगा यहाँ मातरी अंतरिक्षे मातरिश् सोयती पुराना में ती छुट गया छुट गया सोयती मातरिश्वाह बीच में व्यवधान होना चाहिए नया में सट गया है ती सोयती आगे ती रसवती आगे ये बीच में व्यवधान होना चाहिए सोयती इति मातरिश्वा उसका नाम कहते हैं मातरी मातरी का अर्थ अंतरिक्ष स्वयती इति मातरिश्व मातरिश्व कहते हैं इसलिए तो वायु ने कहा क्या सामर्थ्य है पूछने पर कहा इदम सर्वम आदीय इसका अर्थ कहते हैं आदीय आदीय आ अर्थात समंता ददीय ददीय का कर्ता कौन हो जाएगा ठीक है वायु अर्थात यहाँ लकार में ददीय किसके लिए प्रयोग होगा दधि ये कौन सा लकार होगा ये दधिया मेरे लिए सब ग्रहण कर लूंगा इस प्रकार की ये विधलिंग का है ददीय अर्थ उसका अर्थ कहते हैं घृण्यम यदम पृथ्व्या इत्यादि समानम है वह ये पृथ्वी में जो है सब कुछ मैं ग्रहण कर ले सकता हूँ समानम जैसे अग्नि ने कहा था इसी प्रकार की वे वायु को पूछने पर वायु अपना सामर्थ्य कह दिया अभी वायु का परीक्षा आगे कहते हैं मंत्र में <coughs> तस्में तृणंग निदेत आदत्सव तदुप्रेय सर्वजवन तशाका दात सततव निबृत नई तशक विज्ञातुं यदत यक्ष <coughs> तस्म तृण निदध तस्म बाय तृण नि त स्थापन करके कर कहा त आदत्व इसको आप अभिग्रहण कर लीजिए ले लीजिए अपने साथ उड़ा लीजिए तदुप्रेयाय तद तृणम ओ तृण के प्रति प्रतिप्रेय प्रे प्रकर्षण इयाय गतवान अर्थात खूब जोर से गया उसको कहते जब है न पूरा उत्साह के साथ अपने पूरा सामर्थ्य के साथ गया जाकर के ससाक़ आदातुम उस सीण को ग्रहण नहीं कर पाया अर्थात अपने साथ नहीं ले पाया उड़ा नहीं पाया स तत एव निबृते फिर वायु तत तत ये फिर हट गया वायु आकर के देवताओं के पास पहुंच करके कहा नही तद एतद नहीं तद असकम विज्ञातुम एतदातुम असकम हमने नहीं जान पाया ये क्या है ऐसा हमने नहीं जान पाया ये मंत्र इसका व्याख्यान भगवान भाष्यकर कहते यद इतम पृथ्व्याम इत्यादि समानम एव जैसे जैसे अग्नि का हुआ था समान हो गया अभी अग्नि भी पराजित तो हो गया अभी अंतिम बच गए कहते के, हैं अभी रावण जैसा आना है इंद्रजिम क्या है उसका पुत्र था इंद्रजीत इंद्रजीत मर गया कुंभकर्ण ही मर गया अभी हर कहते अभी तो हमको ही जाना पड़ेगा युद्ध में इसी प्रकार के अथ इंद्रम अब्रुवन अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद बीजानी किम एत यक्षमित तथेति तद अभ्य द्रवत तस्मा तिरदधे अथ इंद्रम अभ्रुवन इंद्र को कहे देवता मघवन है मघवन संबोधन में एतद ही, एतद यक्ष्यम ही, आप जाकर के जानो कि किम ये कौन है अग्नि ने भी कहा तत ए इंद्र ने कहा तथा इति ठीक है तद अभ्य द्रवत तद यक्षम यक्ष के प्रति अभ्य द्रवत द्रुव अर्थात अभी अभी कहते है अर्थात और थोड़ा अभिता तो परिता अर्था पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्य द्रव गया इंद्रजव गया तस्मात तिरोदे इंद्र के सामने से तो वो तिरोधान हो गया यक्ष इंद्र से तो बात ही नहीं किया अथी भाष्य में अथ इंद्र प्रतीक लिया गया अथ इंद्र अर्थ कहते हैं अथ इंद्रमिति यह आगे विराम में विराम है क्योंकि ये प्रतीक है साधारणतः तो देते हैं विराम नहीं है तो चलेगा मिति आगे नहीं है विराम ये आगे फिर अथ है ना तो नहीं दिया सर अच्छा, ठीक है तो क्या ना ये चंदो विदाम छंदवत प्रवृतिर्भवती बड़े महाराज जी छंद विधे छंद में जैसे प्रवृत्ति होती है सीधा इस प्रकार चलते हैं कभी कभी ये प्रतीक है तो आगे कहते हैं अथ इंद्रम अभ्रुवन इंद्र को कहे देवता लोग मघवन संबोधन करते हैं है ऐतदीजानी हि इत्यादि पूर्ववत जैसे अग्नि वायु में हुआ था इसी को भी कहे इंद्र भी कहा तथा मैं जाऊंगा इंद्र परमेश्वर अधि परमेश्वरी इसे रन प्रत्यय हो करके इंद्र बनता है इंद्र परमेश्वर मघवान बलवत्त मघ बल तस्त मगवान बलवान मगवा है तथा तथा इति तथा इति इंद्र ने कहा तथा अर्थात जैसे आप लोगों की इच्छा है मैं ऐसे करूंगा तद अभ्य द्रवत तद यक्षम द्वितीय का वचन उस के प्रति अभ्य द्रवत गया तस्मा इंद्रद आत्मसमीपम ग्रह्म तिरदे अच्छा यहाँ तक पंक्ति देखें तस्माद इंद्रात् तो तस्माद इंद्रात् पंचमी हो गया एक नंबर टिप्पणी में कहते है अंतर्ध येना दर्शन मिचती पंचमी अंतर्धान होने का विषय में जिससे वो अंतर्धान होना चाहता है उससे ये पंचमी हो जाता है कृष्ण मातुहु इस प्रकार के वहां दृष्टांत दिए है अंतर, अं, अंतर्धम इच्छती मातुह पंचमी हो गया कृष्ण माता से छुपना चाहते हैं यहाँ इस प्रकार की तस्मात इंद्राता तस्मात जिससे अंतर्ध्या होना चाहते है पंचमी हो गया तस्मात इंद्रात् आत्म समीपम गता तस्मात्मसमीपम ग्रह्म आत्म समीपम में आत्म शब्द से भी किसको लिया जा सकता है यक्ष तो यक्ष का समीप में जो गया था इंद्र उस इंद्र से तद ब्रह्म तिरोध वो ब्रह्म तिरोधन हो गया इंद्रस् इंद्रत्अिम अभिमानो तरह निराकर्तव्य इति संवाद मात्र न आदात ब्रह्म इंद्रा तिरोदधे तिरोभूत हो गया अंतर्धान हो गया क्यों कहते हैं इंद्र से इंद्रत् अभिमान इंद्र में जो इंद्रत् अभिमान है अति निराकर्तव्य उसको तो अर्थात संपूर्ण रूप से निराकरण कर है इति करतव्यत इसलिए संवाद मात्र न आदात संवाद मात्र भी अर्थात इंद्र के साथ तो वो बात भी नहीं किया संवाद मात्र न आदात कौन ब्रह्म कसम इंद्राय इंद्र के लिए तो वो संवाद भी नहीं किया तद तो आगे मंत्र है स तस्मिनेकाशे स्त्रियम बहुशोभ स इंद्र तस्मिने आकाशे जिस आकाश में यक्ष था जहाँ इंद्र गया था इंद्र तो तिरुभूत तो हो गया किंतु उसी आकाश में इंद्र खड़ा रहा उसमें वही रहा अर्थात इसका अंदर में वो भाव है कि हमको तो जानना ही है जब साधक के अंदर इस प्रकार की भाव हो जाता है हमको तो परमात्मा प्राप्ति करना ही है तब तो कहते हैं फिर स्त्रियों में आ जाओ महम विद्या आ जाती है मुमुक्षुत्व कहा जाता है तो मुमुक्षुत्व का ये संज्ञाम भाष्य कर देते हैं मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा और दृढ़ का अर्थ क्या है इच्छा नहीं क्या अगर दृढ़ इच्छा कहती इतर इच्छा राहित्यम इस प्रकार के जब अवस्था हो जाएगा महाराष्ट्र को भी कहते थे कि कोई महात्मा का बात कहते हो सकता था महाराज श्री का बात ही होगा किंतु तो अपने बात नहीं कहेंगे कोई महात्मा इस प्रकार का थे अर्थात तो तो ऋषिकेश में पहुंच करके फिर गंगा जी का किनारे चलते रहे कहते या तो प्राप्ति हो जाए नहीं तो ये शरीर छूट जाए इस प्रकार की तो जब दृढ़ता आ जाता है तो फिर आगे आगे धीरे धीरे परमात्मा सब रास्ता ये खोल देते हैं सब उस प्रकार के अर्थात अनुकूल हो जाता है अपने अंदर में निष्ठा जितना दृढ़ हो जाएगा परिवेश सब इतना ही धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा परिवेश अनुकूल अर्थात ये शारीरिक अनुकूल नहीं है मतलब विषय प्राप्त होगा आचार्य प्राप्त होंगे ये सब श्रवण प्राप्त होगा ये होगा हमारी अंदर में निष्ठा जितना दृढ़ होगा बाकी सब परमात्मा उसी मुताबिक करेंगे क्योंकि परमात्मा ही तो चाहते हैं कि लोगों को ये बात मतलब अपना स्वरूप पता चले इंद्र वहीं खड़ा रहा ऐसा तो स्थिति में स्त्रीयम आजगाम स्त्री के पास आजगाम स्त्रियम आजगाम स्त्रीय तो द्वितिया एक होगा ना हाँ तो द्वितिया एक वचन होगा ना क्या चीज हाँ वही हम कह रहे द्वितीय एक वचन है तो स्त्रीय आजगा अर्थात स्त्री के पास आ गया स्त्रियम तो अर्थात स्त्री द्वितीय हो गया तो स्त्रियम आजगा बहुशोभ उमाम् उमा हिमावतीम ये सब समानाधिकरण हो गया अर्थात उसी आकाश में स्त्री पहले आ गई वो स्त्री आ गई वो बात यहाँ नहीं कहा गया अर्थात आ जाने के बाद फिर इंद्र ने गया स्त्रीम द्वितिया है वो स्त्री के पास इंद्र ने आजाम गया और स्त्री का आगे व्याख्यान देते हैं कैसे कहते हैं बहुशोभ मान अत्यधिक सुंदर है क्यों भाष्यकार कहेंगे ब्रह्म विद्या ही सबसे सुंदर है उससे और सुंदर क्या हो सकता है इसलिए उमा को बहुशोभ कहने का अर्थ है की वह ब्रह्म विद्या रूपिणी है इसलिए बहुशोभ उमा उमा उवाच तां उमा, उस को इंद्र ने कहा कि मेतद ये जो उदी सामने में दिख रहा था वो कौन है भाष्य में पूर्व पृष्ठा में तद यक्षम यस्मिन आकाश आकाश प्रदेश आत्मा दर्शय तीरो इंद्रश्च ब्रम्हण स्तिरोधान काले यस्म आकाश आसी स इंद्र तस्काशे तो यस्मिन यस्मिन् आकाशे अर्थात आकाश प्रदेश आकाश का जिस स्थान पर आत्मन दर्शयित्वा तीरो अपने आप विद्यमान था अभी तीरोधान हो गया छुप गया इंद्रश्च ब्रह्म का जो तिरोधान काले यस्मि आकाशे आसी इंद्र भी जिस स्थान पर था आकाश में वो वो खड़ा रहा स इंद्र तस्मिव आकाशे तस्थ इंद्र उधरे खड़ा रहा है क्यों खड़ा रहा कहते कि ध्यान इस प्रकार की चिंतन करता हुआ ये परमात्मा कैसा है इस प्रकार की जब हमारा अंदर में चिंतन होगा तो धीरे धीरे उपाय सब खुल जाएंगे सब कुछ ये प्राप्त होने लगेगा ध्यायन, ध्यान करता हुआ अर्थात जिज्ञासा इतना दृढ़ है कि इसको तो जानना ही है नीब अब उसे निवृत तो नहीं हो गया नहीं तो ये कठिन है ये मार्ग ज्ञान मार्ग इसमें बुद्धि लगाना है थक जाता है बुद्धि उससे अच्छा है अन्य मार्ग सब इस प्रकार की निवृत्त हो जाने से नहीं होता है इंद्र किंतु निवृत्त नहीं हुआ अग्नि अग्नि आदि जैसे निवृत्त हो गए हट गए किंतु हटा नहीं तीम बुद्धवा विद्यो उमारूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूप तस् इंद्र से इंद्र का जानने के लिए इच्छा है यक्षे भक्तिम बुद्धवा यक्ष में भक्ति भक्ति अर्थात तो उसको भजन करता है ध्यान करता है अर्थात जानने के लिए इसका वास्तव स्वरूप क्या है जो सगुण साकार हम करते हैं, उपासना करते हैं ध्यान करते हैं ये वास्तव क्या रूप है इस प्रकार के जानने का इच्छा दृढ़ इच्छा बुद्धवा जान करके विद्या उमारूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा विद्या ब्रह्म विद्या प्रादुर्भूत सामान्य उमारूपिणी प्रादुर्भूत प्रादुर्भाव हो गयी कैसे स्त्री रूपा विद्या स्त्री रूपा इसलिए कथा भी वही दिखा रही है स्त्री रूपा स इंद्र बहुशोभ मान ऐसे पाठ है नया में मान में माना अच्छा शोभ मनाना शोभन तमंग विद्यांग तदा बहुशोभ मनती विशेषण भवति स इंद्र अभी जब उमा दिख गए आकाश में तो ता इंद्रताम उमा उस उमा के पास बहु बहुशोभ अत्यधिक शोभा हो रहे थे सर्वे साम ही शोभ माना नाम बहु विशेषण दिया उसका व्याख्यान देते हैं सर्वे साम ही शोभ माना नाम शोभन तमाम अत्यधिक शोभ माना है कौन है कहते है विद्यांग वो विद्या रूपिणी है तदा बहुस अगर शोभमाना में बहु विशेषण अगर विद्या को ब्रह्म विद्या को कहेगा तदा तभी बहु बहुशोभ माना बहु विशेषण उपपन्न जो बहु विशेषण दिया गया ये तभी सार्थक होगा अगर शोभमाना शब्द से विद्या ब्रह्म विद्या को लिया जाएगा तदा जा, आगे हम हाँ वतीम हेम कृता आभरण इव बहुशोभ मान इत्य अगर वो ब्रह्म विद्या है तो उसको फिर हम हाँ क्यों कह दिए तो कहते हैं हेम हाँ वतम हेम कृत आभरण बती आभरण अलंकार हेम कृता हेम सुवर्ण सुवर्ण अलंकार से आच्छादित होने पर जैसा कोई स्त्री शोभ दिखती है इसी प्रकार की ये बहु अथ अथवा उमा उ हिमवत दुहिहिता हैमती नित्य सर्वज्ञ सह वर्तत का हेमवती ब्रह्म विद्याकुजी अथवा जो पार्वतीजी साम्यतः पुराण इत्यादि ज्यादा है अथवा उ हिमवतो दुहिता हिम के दुहिता है कन्या है हैमती नित्य में सह वर्त सर्वज्ञ के साथ सदा रहने वाले हैं ये तो होने से ज्ञा तुम समर्था वो यक्ष क्या है वो निश्चित रूप से वो जाने होंगे क्योंकि सर्वज्ञ का जो सहधर्मिणी होंगे उनको भी बहुत चीज पता रहता है इति कृत्वा कृत्वा मत्वा। इस प्रकार की मान करके इंद्र ताम उपजगा समीपम जगाम गया इंद्र जा करके इंद्रस्ताम उमां किला की मेतद उमा के पास जा करके के उच पप्रच्छ पूछा ब्रूही है देवी कहीद दर्शय था तिरोभूतम यक्षम यक्षम दर्श ती, किं तिरोहितम अर्थात ये जो यक्ष ये कौन है जो आपने आपको दिखा करके फिर छुप किया इस प्रकार की ये पूछा तो यहाँ ये तृतीय खंड पूरा हो गया आगे इंद्र ने पूछने के बाद आगे उमा को उत्तर देना है ब्रह्मेति तो ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेती होवाच वाच ब्रह्मणो व एतद विजय मही अध्वी तथोह विद्रेती सा हाच सा उमा ने कहा ब्रह्मणो व एतद विजय मही अध्व ब्रह्म का ही ये विजय ब्रह्मणो विजये ऐतद महीध्व एतद क्रिया विशेषण मही अध्व यहाँ क्रिया है आप लोग महिमावित हो रहे हैं ये ब्रह्म का विजय से आप लोग महिमान्वित तो हो रहे ब्रह्मो विजये एक तहिध्व अर्थात महिमा यथा तथा ब्रह्म का विजय में तीदांचकार ब्रह्मी तत तत अर्थात उमा वाक्या उमा का वाक्य से पता चला इंद्र को कि ये ब्रह्म अर्थात इंद्र जितना वहां ध्यान किया स्वयं को नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला उमा का वाक्य से ही हुआ इसके द्वारा दिखा रहे हैं कि अर्थात ये परम्परागत शास्त्राचार्य उसी से ही ये ज्ञान होगा जितना स्वयं काली बुद्धि से अपने तर्क के आधार पर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है आज यहाँ तक ओम सनो मित्र Somebody told me that's the key.